पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र १९ अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना हे भारत ये भूत आदि में अव्यक्त थे अब मध्य वर्तमान में व्यक्त है मृत्यु होने पर फिर अव्यक्त हो जाएंगे इसके विषय में परिदेवना क्या दुख नहीं मानना चाहिए चिंता नहीं करनी चाहिए इत्यादि श्रुति और स्मृति विकारों के नित्यतारूप रूप का निराकरण करती है यहाँ श्रुति में विकारों के आदि और अंत में नाम मात्र अवशेष होने से स्थिर न होने के कारण अस्थिर की अपेक्षा से कारण के स्थिर स्वरूप सत्यता विवक्षित है क्योंकि नित्यों नित्यानाम सत्य से सत्यम वह नित्यों का नित्य है सत्य का भी सत्य है इन दूसरी श्रुतियों में भी इसी प्रकार का अर्थ सिद्ध है विकार अत्यंत तुक्ष है इस कारण से उनके नित्यता रूप सत्व का निराकरण नहीं है यदि तुक्षता या निराकरण माने तो मृद विकार जो विकार में दृष्टांत दिया है वह उपपन्न न होगा क्योंकि लोक में मृद विकार को अत्यंत तुक्षता सिद्ध नहीं है जिससे कि ब्रह्म के कार्य प्रपंच के तुक्ष होने पर उसकी दृष्टान्तता बन सके जिस प्रकार प्रधानवृत्ति कार्य समूह अत्यंत सत नहीं है उसी प्रकार अत्यंत असत भी नहीं है क्योंकि अतीत और अनागत रूपों से सदा ही सत है तद्भेद तरह आसीत वही तो यह अव्याकृत था आसीदिद तमोभूत अज्ञात अलक्षण अप्रतर्कम अभिज्ञेय सर्वतः यह दृश्य जगत प्रलयावस्था में तमोभूत अप्रज्ञात अलक्षण सर्वतः इत्यादि श्रुति और स्मृतियों से कार्य जगत की कारण रूप सत्ता सिद्ध है शंका इस प्रकार विकार सहित प्रधान के सत और असत का प्रचेध हो जाने पर प्रकृति के सत और असत आत्मता का प्रतिपादन करने वाली सैकड़ों श्रुति और स्मृतियों का विरोध होगा और सदसद बाधाबाधाभ्याम इस सांख्य सूत्र से भी विरोध होगा समाधान ऐसा नहीं है क्योंकि इस प्रकार के जितने वाक्य हैं वे सब व्यक्त और अव्यक्त रूप व्यावहारिक सत्य और असत परक है सांख्य सूत्र में बाध और अबाध रूप भेद से सार्वकालिक है कहा है जगन्मयी भ्रांतिम कदापि न विद्यते विद्यते न कदाचि जल बुद्भुद्व स्थितम यह जगन्मयी भ्रांति कभी भी नहीं है यह बात नहीं है कभी कभी नहीं होती इसकी स्थिति जल के बुद्बुत के समान है भ्रांति यह परमार्थिक भ्रम को लेकर ज्ञान और ज्ञे के अभेद रूप की विवक्षा से कही गई है अतएव गौतम सूत्र है तत्त्व प्रधान मिथ्या भेदाच मिथ्याबुद्धिर्द्वविध्योपत्तिरिति मिथ्या बुद्धि अनित्य पदार्थ का ज्ञान है वह प्रधान मिथ्या ज्ञान है प्रसिद्ध मिथ्या ज्ञान है जैसे शुक्ति में रजत ज्ञान पारमार्थिक भ्रम का लक्षण है तद्भावती तत्प्रकारक तद अथवा असद या दोनों ही परिणामी नित्य पदार्थ बुद्धियों में है व्यावहारिक और पारमार्थिक भेद से सत्ता आदि की द्विप्रकारिता विष्णुपुराण आदि में प्रसिद्ध है